गुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचान प्रवचन नंबर सोलह उत्तरदायित्व भाग दो अगर तुमने दुश्मन से सुलह करने की कोशिश की तो सुलह के भीतर सुलगती आग सदा ही बनी रहेगी सुलह का मतलब भी होता है काम चलाओ सुलह का मतलब भी होता है कि अभी लड़ने का ठीक समय नहीं सुलह का मतलब भी होता है कि अभी परिस्थिति इस योग्य नहीं कि लड़ो सुलह का मतलब होता है लड़ाई को कल पर टालना ठीक अवसर पर ठीक मौके पर जब तुम्हारा हाथ ऊपर होगा तब तुम देख लोगे इसलिए दुनिया में कितनी शांति संधियों पर हस्ताक्षर होते हैं। और सब शांति संधियां युद्धों में नष्ट होती जब शांति संधियों पर हस्ताक्षर होते हैं तभी साफ रहता है कि युद्ध होने के करीब है थेगड़े लगाए जाते राष्ट्र भी लगाते हैं। व्यक्ति भी लगाते हैं। सब अपना अपना चेहरा बचाने की कोशिश में होते हैं जब तुम ताकतवर हो जाते हो तब तुम फिक्र छोड़ देते हो फिर चेहरा बचाने की कोई जरूरत नहीं जर्मनी ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए पहले महायुद्ध के बाद सिर्फ इसलिए किए कि कमजोर पड़ गया युद्ध ने जराजीर्ण कर दिया लेकिन वो सिर्फ तैयारी के लिए था 20 साल लगे तैयार होने में फिर दूसरा युद्ध खड़ा हो गया ये उसी दिन जाहिर था क्योंकि सुलह के भीतर सुलगती हुई आग थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान कितने ही शिमले समझौते करें सब थेगड़े क्योंकि भीतर सुलगती हुई आग मिलते भी हैं तो हाथ भी बढ़ाते हैं तो भीतर दुश्मनी राजनीतिक मिलते हैं तो मुस्कुराते भीतर तलवारें छिपी मुस्कुराहटों में जो चमक है वो तलवारों की वो कोई हृदय की नहीं और भीतर तैयारी चल रही भीतर तैयारी चल रही है सारी दुनिया में हर घड़ी हर घड़ी युद्ध की और हर घड़ी शांति की बातें हो रही राजनीतिक कबूतर उड़ा रहे हैं शांति के और रोज फैक्ट्रियां बड़ी करते जा रहे हैं युद्ध के सामान की भीतर बम बन रहे हैं जमीन के नीचे सुरंगें बिछाई जा रही है ऊपर कबूतर उड़ाए जा रहे हैं जा रहे है। किसको धोखा दिया जाता है सारे राजनीतिक शांति की बात करते हैं फिर युद्ध क्यों होता है बड़ी बेबूज बात मालूम पड़ती जब सारे ही दुनिया के राजनीतिक शांति के पक्ष में है तो युद्ध कौन करवा रहा है नहीं वो कहते हैं कि शांति के लिए युद्ध करना जरूरी वहीं सारा जाल है शांति के लिए युद्ध करना जरूरी है युद्ध मालूम होता है मूल चीज शांति तो दो युद्धों के बीच का समय है जब लोग युद्ध की तैयारी करते हैं बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं अभी तीसरा महायुद्ध भबक रहा है आदमी के भीतर कभी थोड़ा सा विस्फोट वियतनाम में होता है कभी इसराइल में होता है कभी बांग्लादेश में होता है ये छोटे छोटे विस्फोट ये आने वाले महाविस्फोट की खबरें ये छोटे छोटे धक्के हैं भूकंप के किसी भी दिन महाविस्फोट हो सकता है सारा मनुष्य अग्नि में समाहित हो सकता है और राजनीतिक शांति की बातें किए चले जाएंगे और शांति की सभाएं होती रहेंगी कबूतर उड़ते रहेंगे जैसे कि कबूतर उड़ाने से कोई शांतियां होती कबूतर और बम को कैसे जोड़ोगे लेकिन आदमी के अंधेपन का कोई अंत नहीं और यही दशा व्यक्ति व्यक्ति की है तुम पड़ोसी को देख कर मुस्कुराते हो नमस्कार करते हो ये सब थेगड़े हैं भीतर कलह मुस्कुराहट कलहे को छिपाने का ढंग मुस्कुराहट का मतलब ही यह है कि कुछ भीतर उबल रहा है जिसको छिपाना जरूरी है तुम्हारी जयराम जी के पीछे भी आग है अगर गौर से देखोगे अगर अपना थोड़ा निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे और तुमने जितनी सुलह कर ली है हर सुलह के पीछे वैर शेष रह गया है वो इकट्ठा होता जा रहा है उसकी राख जमती जा रही वो राख तुम्हारी कब्र बन जाएगी इससे तो बेहतर था वैर को निकल ही जाने देते जो होता होता थेगड़े तो ना लगाते लेकिन थेगड़े लगाना समझदारी मालूम पड़ती मैं तुमसे कहता हूं या तो वैर को निकल ही जाने देना या तो लड़ ही लेना कबूतर क्यों उड़ाना कबूतरों का क्या कसूर है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा या तो लड़ ही लेना लेकिन प्रामाणिकता से और या प्रमाणिकता से जड़ काट देना संघर्ष की और मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम लड़ने को प्रमाणिकता से राजी हो जाओ तो तुम जड़ काट दोगे क्योंकि कौन लड़ना चाहता है लड़ना तो सिर्फ विनाश है इस बहुमूल्य जीवन का जिसे तुम फिर से ना पा सको जो फिर से मिलेगा पक्का नहीं क्योंकि कोई मरा हुआ आदमी लौट के नहीं कहता इस अमूल्य अवसर को जो तुम्हें यू ही मिला तुम वैर में गमाओगे नहीं अगर तुम ठीक प्रमाणिक हो जाओ और लड़ने में प्रमाणिक हो जाओ तो तुम अचानक पाओगे लड़ने में कोई अर्थ नहीं है लेकिन लड़ने को तुम छिपाए रखते हो ऊपर ऊपर शांति की परत बनाए रखते हो ये शांति की परत ही खतरनाक है इसकी वजह से तुम अपनी असलियत को नहीं देख पाते कि तुम्हारे भीतर घृणा की कितनी मवाद है उसको नहीं देख पाते वो भीतर बढ़ती रहती अगर तुम देख लो तो तुम खुद ही उसका ऑपरेशन करने को राजी हो जाओगे वो तो कैंसर है मेरा अनुभव है अगर कोई पति अपनी पत्नी से दिल खोल के लड़ लेता है पत्नी पति से दिल खोल के लड़ लेती बादल जल्दी ही छट जाते शांति हो जाती लेकिन वो शांति सुलह की नहीं वो शांति वास्तविक है बादल आए और गए तूफान उठा और गया और तूफान के बाद की जो शांति है वो बड़ी प्रमाणिक है जो पति पत्नी लड़ते नहीं कभी वो खतरनाक है जो कभी साफ साफ नहीं लड़ते जो अपने बीच भी कूटनीति चलाते हैं कि पत्नी को अगर पति को मारना हो तो बेटे की पिटाई करती ये कूटनीति मारना किसी को था मारा किसी को अक्सर बच्चे पिटते हैं दोनों तरफ से क्योंकि वो कमजोर हैं और दोनों के बीच में खड़े पत्नी अगर पति से सीधा लड़ ले उसके मन में जो उठा है उठाने दे छिपाए ना लेकिन कैसे ना छिपाए क्योंकि पाठ पढ़ाया गया है सती सावित्री होना सीता होना सीता को जंगल में फेंकाए राम अकारण जिसके लिए जरा भी कोई कोई आधार नहीं एक धोबी ने कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूं अपनी पत्नी से कि तू रात भर घर से गायब रही हो तो दूसरे दिन स्वीकार कर लूं मैं कोई राम नहीं हूं कि वर्षों सीता नदारत रही कहां रही क्या हुआ कुछ पता नहीं रामण ने क्या किया क्या नहीं किया कुछ मालूम नहीं और फिर स्वीकार कर लिया मैं कोई राम नहीं बस इतनी सी धोबी की बात पर और कथा यह है कि राम अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे सीता की वो भी व्यर्थ हो गई इस एक मूढ़ के कहने पर सीता को फेंकवा दिया जंगल में और सीता गर्भवती थी और सीता ने कुछ भी ना कहा ऐसे आरोपण किए गए हैं आदर्शों के तुम्हारे ऊपर तो पत्नी सोचती सीता सावित्री होना है लड़ना कैसे लेकिन लड़ना तो भीतर है ऊपर ऊपर सुले, ऊपर ऊपर सात सीता है भीतर भीतर आग जल रही और पति को भी आदर्श सिखाए गए सच्चा तो किसी को नहीं होना है आदर्श झूठ के जन्मदाता हैं, जितने आदर्श तुम्हें सिखाए गए हैं उतने ही अप्रमाणिक तुम हो गए हो क्योंकि आदर्श का मतलब उसको पूरा करना है जो तुम नहीं हो वैसा आचरण करना है जैसा तुम नहीं हो वैसा व्यवहार करना है जो तुम नहीं कर सकते हो आदर्श का मतलब ही ये होता है तुम्हें अपने को दबाना है और आदर्श को प्रकट करना है तुम एक झूठ हो गए हो और तुम्हारा वो जो दबा हुआ रूप है वो प्रकट होगा जगह जगह से हजार ढंग से प्रकट होगा मवाद को तुम भीतर कैसे रोकोगे मलहम पट्टी करके कर ऊपर से एक फूल चिपका लोगे इससे कुछ हल होने वाला है प्रत्येक पुरुष के आदर्श हैं प्रत्येक स्त्री के आदर्श से, संघर्ष मुश्किल है और तब असली संघर्ष शुरू होता है जिसमें जीवन डूब जाते तब घरी घड़ी कलह होती है स्त्री बर्तन भी रखती तो जोर से पति दरवाजा भी खोलता है तो दुश्मनी से बेटे पिट जाते हैं बेटियां कुट जाती हैं और उनका जीवन भी उपद्रव के जाल में संलग्न हो जाता है पति घर आता है तो डरा हुआ पत्नी अपने से भयभीत हो जाती है कि कहीं कलह न हो जाए फिर कहीं वही बात ना निकल आए जो कल निकल आई थी और वो निकलेगी क्योंकि जिससे तुम बचना चाहते हो उससे बचना असंभव है जिसे तुम दबाते हो वो उभरेगा जिससे तुम भयभीत हो जाहिर है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है तभी तो तुम भयभीत हो फिर कलहे होती और कल्हे को ऊपर से हम थेगड़ों से ढाकते जाते फिर जीवन का प्रेम ही नष्ट हो जाता है क्योंकि जहां प्रमाणिकता ना रही वहां प्रेम कैसा मैं तुमसे कहता हूं ऐसा भूल के मत करना किसी को सीता नहीं होना है एक सीता काफी है किसी को राम बनने की जरूरत नहीं नहीं तो धो भी तुम्हें परेशान करेंगे तुम्हें तुम ही होना है और तुम्हें प्रमाणिकता से होना है और तब एक अनूठा जीवन में रहस्य खुलता है अगर पति पत्नी दिल खोल के कलह कर लेते जो कहना है कह लेते हैं स्वभावता है। जीवन में धूल इकट्ठी होती 24 घंटे साथ रहने से कलह भी होती संघर्ष भी होता है मन मेल भी नहीं खाते कभी बड़े से बड़े प्रेमियों में भी विरोध हो जाता है धारणाएं मेल नहीं खाती विचार मेल नहीं खाते स्वाभाविक है इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं क्रोध इकट्ठा होता है धूल जमती धुआं आता है निकालो अगर तुम्हारा प्रेम समर्थ है तो इस सब को पार करके भी बचेगा और निश्चित ही अगर इस सब को पार करके तुम्हारा प्रेम बचेगा तो निखर के बचेगा और ये सब आएंगे और चले जाएंगे आकाश तो बना रहता है बादल आते हैं गिरते हैं तूफान उठते हैं आकाश बना रहता है आकाश डरता है बादलों से भयभीत होता है तुम्हारा प्रेम अगर है तो सब कले के बादल आएंगे और चले जाएंगे और हर तूफान के बाद तुम पाओगे गहन शांति आ गई वो शांति सुलह की नहीं है वो शांति वास्तविक वो दो व्यक्तियों ने अपनी व्यर्थता को फेंक दिया दो व्यक्ति शांत हो गए और उस शांति में करीब आ गए और एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तब तुम पाओगे कि प्रमाणिक होने का मजा कैसा है प्रमाणिकता ही धर्म है और तब धीरे धीरे धीरे धीरे जितने तुम प्रामाणिक बनोगे और जितनी तुम्हारे जीवन में शांति वास्तविक शांति सुलह नहीं सुलह झूठी शांति का नाम है जितनी वास्तविक शांति के क्षण आने लगेंगे जितना तुम्हारे जीवन में बादल हटने लगेंगे खुले आकाश का दर्शन होगा जितना तुम आकाश की नीलिमा में तिरने लगोगे उतना ही तुम पाओगे कि हर क्रोध व्यर्थ हर संघर्ष बेबुनियाद था तुम पीड़ा अपनी दूसरे के कंधों पर व्यर्थ ही डाल रहे थे उस शांति में ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्योंकि शांति आंख है उसमें वे सब उलझनें साफ हो जाती जो कि क्रोध से भरी आंखों में कभी साफ नहीं हो सकती तब तुम पाओगे कि जुम्मेवार तो तुम ही थे तुम घर क्रोधित लौटे थे दफ्तर से मालिक ने कुछ कहा था दफ्तर की हालत कुछ थी क्रोध से तुम भरे चले आए थे और पत्नी पर टूट पड़े थे कोई भी छोटी बात पकड़ ली होगी कि रोटी क्यों जल गई कोई भी छोटी बात पकड़ ली होगी कि तुम्हारा अखबार क्यों फट गया कि तुम्हारी बटन क्यों नहीं सी गई छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई क्योंकि भीतर तुम क्रोध से उबल रहे थे और बहाना खोज रहे थे और अगर तुम इसको गौर से देखते जाओगे तो धीरे धीरे पाओगे दुनिया में कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर रहा है तुम क्रोधित होना चाहते हो दूसरे अवसर बन जाते है। कोट है तुम्हारे पास क्रोध का खूंटी तुम किसी को भी बना लेते और टांग देते हो जिस दिन ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा उस दिन तुमने आत्मवान होना शुरू किया तुम्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत ना आएगी ना किसी मस्जिद जाने की तुम जहां हो वहीं से तुम्हारी आत्मा का पहला सूत्रपात हो गया तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हुआ लाओ से कहता है वैर में सुलह के बाद भी थोड़ा वैर शेष रह जाता है यह सुलह किस काम की क्योंकि जो बच गया है जो अंगारा शेष रह गया वो फिर आग पैदा कर देगा एक छोटी चिन्हगारी भी काफी है इसे संतोषजनक कैसे कहा जा सकता है सुलह से संतोष मत करना शांति से संतोष करना और सुलह और शांति का फर्क साफ समझ लेना सुलह का अर्थ है लड़ने से बचने की कोशिश शांति का अर्थ है लड़ने के पार हो जाना शांति का अर्थ है लड़ाई खो गई लड़ाई का मूल कारण खो गया सुलह का अर्थ है मूल कारण मौजूद है लेकिन लड़ाई करना अभी सुविधापूर्ण नहीं है इसलिए सुलह कर ली देखेंगे कल लोग कहते हैं ना झगड़े में देख लेंगे उसका मतलब यह है कि अभी सुविधा नहीं है देख लेंगे वक्त पर कभी मौके की तलाश रखेंगे लोग जिंदगी भर मौके की तलाश करते हैं निश्चित ही उनके भीतर घाव बना रहता होगा हरा सूखने न देते होंगे इसलिए समझौते में संत अपने को दुर्बल पक्ष मानते हैं और दूसरे पक्ष पर कसूर नहीं मारते। संत का अर्थ ही यही है जो दूसरे पर कसूर नहीं मारता। हर हालत में अपना कसूर खोज लेता है तुम हर हालत में दूसरे का कसूर खोज लेते हो। मैं कहता हूं हर हालत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या कर रहा है तुम हर हालत में कसूर खोज लेते हो कसूर खोजने ही चाहते हो खोज ही लोगे तुम्हें भली भांति अनुभव से भी पता है कि जब तुम्हें कसूर ही खोजना हो तब दुनिया में तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती कसूर खोजने से कुछ ना कुछ तुम खोज ही लोगे कितना ही अतर्क मालूम पड़े तर्कहीन मालूम पड़े और कितना ही असंगत मालूम पड़े दूसरों को तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन संत इससे ठीक विपरीत है कबीर ने कहा है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा जो तुम्हारी निंदा करते हो उनको तो मेहमान की तरह घर में ही रख लो पास ही रखो उनको सदा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं वो हमेशा तुम्हें कसूरवार ठहराती थे। और संत अपने कसूर के खोजने में लगा है जो भी उसे बता दे उसकी भूल वो तैयार है क्योंकि जैसे ही वो अपनी भूल को देख लेता है वैसे ही बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती तुम अपनी भूलें बचा रहे हो तुम अपने दोष बचा रहे हो तुम अपने दोषों की भी रक्षा करते हो और तब अगर तुम्हारा जीवन नरक हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है तुमने गलत गलत तो बचाया तुमने सब इकट्ठा कर लिया तुमने कभी स्वीकार ही ना किया कि मुझमें कोई गलती है इसलिए सब गलतियां बसती चली गई स्वीकार करते तो वे मिट सकती थी तुमने अगर शांत भाव से स्वीकार किया होता कि मैं क्रोधी आदमी हूं ध्यान रखना अगर तुमने किसी दिन ये स्वीकार कर लिया कि मैं क्रोधी आदमी हूँ तो तुम्हारा क्रोधी आदमी मरने लगा क्योंकि कहीं क्रोधी ये स्वीकार करते कि मैं क्रोधी असंभव तुमने अगर स्वीकार कर लिया कि मैं अहंकारी हूँ दम्भी हूँ कहीं अहंकारी ये स्वीकार करते ये तो विनम्रता का सूत्रपात हो गया ये तो विनम्रता के अंकुर निकलने लगे तुमने अगर स्वीकार कर लिया कि मैं पागल हूँ तो तुम स्वस्थ होने लगे क्योंकि पागल कहीं स्वीकार करते पागलों को समझा सकते हो कि तुम पागल हो कोई उपाय नहीं मनस्पित कहते हैं कि जब तक पागल को समझाया जा सके कि वो पागल है वो मानने को राजी हो तब तक वो पागल नहीं रुग्ण होगा लेकिन अभी पागल नहीं अभी इलाज बिल्कुल आसान है लेकिन जिस दिन पागल को समझाना असंभव हो जाता है कि वो पागल है उस दिन वो सीमा के बाहर चला गया अब उसे वापिस लौटाना बहुत मुश्किल है तुम मानते नहीं कि तुम क्रोधी हो तुम मानते नहीं कि तुम लोभी हो तुम मानते नहीं कि तुम कामी हो तुम मानते नहीं कि तुम दम हो तो तुम इन सबको बचा रहे हो अब तुम खुद ही सोच लो कांटों को बचाओगे तो नरक के अतिरिक्त कहाँ पहुँचोगे वो कांटे तुम्हें चुभेंगे जो तुमने बचा लिए कोई अगर कहेगी ये कांटा लगा है तो तुम उससे लड़ने को खड़े हो जाते कबीर कहते हैं आंगन कुटी छबा उसको तो घर में बसा लो क्योंकि कांटे बताता है तो निकालने की संभावना है लेकिन नहीं तुम तो उनको आंगन कुटी छपा के रखते हो जो तुम्हारी स्तुति करते हैं खुशामत करते है। जो तुमसे कहते हैं कि अहो तुम जैसा कभी कोई हुआ है, ऐसा सुंदर ऐसा सालीन ऐसा गरिमापूर्ण तुम तो प्रतिमा हो आदर्श की उनको तुम, तुम, तुम घर रखना चाहते और वो दुश्मन है क्योंकि वो तुम्हें भ्रांति से भर रहे हैं वो तुम्हें काट डालेंगे उनका कोई प्रयोजन है पहले वो तुम्हें फुलाएंगे फिर अपना प्रयोजन पूरा कर लेंगे ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो खुशामत के चक्कर में ना पड़ जाता हो बहुत मुश्किल अगर तुम खोज लो कोई आदमी ऐसा जो खुशामत के चक्कर में ना पड़ता हो तो समझ लेना कि संत है क्योंकि खुशामत के चक्कर में वही नहीं पड़ता जो अपने दोस्त देखना शुरू कर देता है तुम उसको धोखा ना दे सकोगे उसे पता है कि वो क्रोधी और तुम कह रहे हो कि आप जैसा शांत पुरुष कभी देखा नहीं आपके पास ही आके आनंद की वर्षा हो जाती पास आते हैं ऐसा लगता है स्नान हो गया चित्त शुद्ध हो जाता संत के पास जाके तुम्हें अगर संतों की पहचान करनी हो तो एक काम तुम कर सकते हो ये कसौटी उनकी स्तुति करना ऐसा हुआ एक आदमी आया बायजीत को मिलने बायजीत एक सूफी फकीर हुआ और वो आदमी बड़ी प्रशंसा करने लगा कि तुम सूफियों के सम्राट हो फीर बहुत देखे पर तुमसे कोई तुलना नहीं बाजी सिर झुकाया बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे थोड़े हैरान हुए वो आदमी जा भी ना पाया था कि एक और आदमी आ गया और वो गालियां देने लगा और बाजीत को अनाप शनाप कहने लगा कि तुम सैतान हो धर्म को नष्ट कर रहे हो और तुम जो सिखा रहे हो ये शास्त्रों की शिक्षा नहीं तुम सैतान के ही दूध हो परमात्मा के नहीं और तुम तो मोहम्मद के खिलाफ और उसने बड़ी गालियां दी बड़ी निंदा की के आंसू वैसे के वैसे बहते रहे वो आंख छुका बैठा रहा दोनों चले गए शिष्यों ने पूछा कि हम कुछ समझे नहीं मामला क्या है एक आदमी प्रशंसा कर रहा था तब भी आप रोते रहे और एक आदमी गाली दे रहा था तब भी रोते रहे राज क्या है ये बड़ा विरोधाभाषी व्यवहार है बाजिद ने कहा जो आदमी स्तुति कर रहा था तब मैं रो रहा था कि बेचारा इसको कुछ भी पता नहीं मेरी दशा मुझे पता है मैं रो रहा था क्योंकि मेरी दशा मुझे पता है कि मैं कैसा साधारण आदमी हूं मुझे फकीर कहना भी उचित नहीं और ये कह रहा तुम सम्राट हो फकीरों के मैं रो रहा था क्योंकि मुझे अपनी हालत का पता है शिष्यों ने पूछा फिर आप क्यों रो रहे थे जब दूसरा आदमी आपकी निंदा कर रहा था कहा, तब भी मैं रो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था यही मेरी हालत है जो वो कह रहा था शिष्यों ने कहा हम क्या करें क्योंकि हमें पहला आदमी बिल्कुल ठीक लगा दूसरा बिल्कुल गलत लगा बायजिंद ने कहा दोनों की ठीक से सुनो उससे तुम्हारे मन में संतुलन आएगा क्योंकि एक पड़े को नीचे झुका रहा है एक ऊपर उठा रहा है अगर तुम दोनों की बिल्कुल ठीक से सुनोगे तो दोनों के मध्य में संतुलन आ जाएगा बस मध्य में रुको न स्तुति न निंदा वो दोनों एक दूसरे के परिपूरक थे ऐसा समझो कि वो एक ही आदमी की दो तस्वीरें थे और दोनों दोनों ही गौर से सुनने योग्य और तुम एक को मत चुनना तुम अगर पहले को चुनोगे तो भी तुमसे गलती हो जाएगी क्योंकि तुम मेरे प्रति बहुत ज्यादा आसाओं से भर जाओगे अगर दूसरे को चुन लोगे तो तुम भाग जाओगे और दुश्मन हो जाओगे और जो मुझसे मिल सकता था चूक जाओगे तुम दोनों की बिल्कुल ठीक से सुन लो और दोनों में चुनाव मत करना दोनों एक दूसरे को काट देंगे और तुम संतुलन को उपलब्ध हो जाओगे संत स्तुति में पीड़ा पाता है क्योंकि स्तुति तो उनकी की जानी चाहिए जो स्तुति से प्रभावित होते हैं संत को तुम प्रभावित नहीं कर सकते संत का अर्थ ही यह है कि जिसने सारे दोषों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है अब तुम उसे धोखा नहीं दे सकते खुशामद वहाँ सार्थक नहीं है वहाँ अगर तुम निंदा करते जाओ तो शायद स्वीकार भी कर लिए जाओ स्तुति करते जाओ तो स्वीकार ना हो सकोगे संत अपने को हमेशा दुर्बल पक्ष मानते हैं जिसका कसूर है और दूसरे पक्ष पर कसूर नहीं मरते पुण्यवान आदमी समझौते के पक्ष में होता है पापी कसूर मरने के पक्ष में पापी की पूरी चेष्टा यह होती है कि वो सिद्ध करते कि तुम गलत हो इसमें उसे बड़ा रस है क्योंकि यही उसके पापी बनाए बने रहने का बचाव है पापी बने रहने की सुरक्षा है वो सदा कोशिश करता है कि तुम जिम्मेवार हो पापी कसूर मरने के पक्ष में पुण्यवान सदा समझौते के पक्ष में और सदा दोषी अपने को मानने को राजी है पुण्यवान झुकने को राजी है वो कोमल है जल की भांति पापी झुकने को राजी नहीं वो सख्त है पत्थर की भांति इसलिए अखीर में उसे टूटना पड़ेगा क्योंकि नम्य जीतता है अनम्य टूटता है पुण्यवान है छोटे बच्चे की भांति ताजा कोमल पापी है बूढ़े की भांति सभी पापी बूढ़े होते अंग्रेजी में मुहावरा है ओल्ड सिनर्स बूढ़े पापी असल में सभी पापी बूढ़े होते कोई बच्चा पापी नहीं होता पाप के लिए बड़ा अनुभव चाहिए जीवन के उतार चढ़ाव देखने चाहिए पाप के लिए बड़ी शिक्षा चाहिए सभी बच्चे पुण्यवान होते हैं असल में पुण्य स्वभाव है शिक्षा नहीं पुण्य स्वभाव है संस्कृति नहीं पुण्य कोई सिखावन नहीं है पुण्य तो स्वाभाविक ढंग है पाप अनुभव है और जितने ज्यादा लोग अनुभवी होते जाते हैं उतने पाप में कुशल होते जाते हैं उतना झूठ बेईमानी उतना हिसाब किताब उतना गणित उनके जीवन में बैठने लगता उतना ही हृदय उनका नष्ट होता जाता है लेकिन स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष एक बहुत अनूठी बात कह रहा है और बड़ी विरोधाभासी लाउस से, लेकिन स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष है वह केवल सज्जन का साथ देता है दूसरे वचन से तो लगता है निष्पक्ष नहीं स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष वह केवल सज्जन का साथ देता है इसका तो मतलब हुआ कि सज्जन के पक्ष में निष्पक्ष कहा ऐसा वचन बट द वे ऑफ हैवन इज इम्पार्सियल इट साइड्स ओनली विद द गुड मैन इस विरोधाभासी वचन को समझने की कोशिश करना स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष है यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं थी वर्षा पापी पर भी होती है पुण्यात्मा पर भी सूरज निकलता है तो पापी को भी प्रकाश देता है पुण्यात्मा को भी फूल खिलते हैं तो पुण्यात्माओं के लिए ही नहीं खिलते पापी के लिए भी खिलते अगर इतनी ही बात होती कि स्वर्ग का ढंग निष्पक्ष है तब तो कोई हर्ज न था लेकिन दूसरे वचन में लाओ से बड़े से बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है और लाओ से लाजवाब है विरोधाभास खड़े करने में वो कहता है वह केवल सज्जन का साथ देता है दूसरे वचन में लाओस से कह रहा है फूल खिलते हैं केवल पुण्यात्मा के लिए सूरज निकलता है केवल पुण्यात्मा के लिए रोशनी पुण्यात्मा के लिए वर्षा होती है पुण्यात्मा के लिए पापी के लिए नहीं क्या अर्थ होगा इसका इसका अर्थ सीधा है और के वचन कितने ही टेढ़े मेढ़े लगें अगर तुम्हें जरा ही समझ हो तो उसकी कुंजी सीधी है वो ये कह रहा है कि परमात्मा तो निष्पक्ष सूरज निकलता है तो पुण्यात्मा के लिए ही नहीं निकलता लेकिन पुण्यात्मा ही उसका लाभ ले पाता है पापी तो आंखें बंद किए खड़ा रह जाता वर्षा होती है तो कोई परमात्मा पुण्यात्मा के लिए ही वर्षा नहीं करता है लेकिन पुण्यात्मा ही नाचता है उस वर्षा में पापी तो घर के भीतर छिप जाता है कबीर ने कहा है चौदिस दम के दामनी भीजे दास कबीर पापी तो छिपे हैं अपनी अपनी गुफाओं चारों तरफ चमकती है उसकी रोशनी बिजलियां चमकती हैं। दास कबीर भीज रहा है कुछ जीवन की बात ऐसी है कि फूल की सुगंध केवल फूल के खिलने से तुम्हें नहीं मिलती तुम्हारे नासापुटों की तैयारी भी चाहिए और तुम अगर मछलियों की ही गंध को सुगंध मानते रहे हो तो फूल खिलेंगे और तुम्हारे लिए नहीं खिलेंगे नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं खिले बल्कि तुम खुद अपने हाथ से वंचित रह जाओगे जिब्रान की एक छोटी सी कहानी है एक आदमी एक रास्ते पर चलते चलते गिर पड़ा भरी दोपहरी थी बेहोश हो गया जिस राह पर बेहोश हुआ उस राह के दोनों तरफ गंधियों की दुकानें थी सुगंध बेचने वालों की दुकानें थी दुकानदार भागे उनके पास जो श्रेष्ठ गंध थी क्योंकि अगर श्रेष्ठ गंध सुंघाई जाए तो बेहोश आदमी होश में आ जाता है गंध उसके प्राणों तक चली जाती और बड़ी धीमी सी सरसराहट देती उसकी चेतना को और वो जाग जाता है उन्होंने गंध सुखाई लेकिन वह आदमी हाथ पर तड़फने लगा होश में ना आया जब वो उसे गंध सुखाएं तो वो और बेचेन मालूम पड़े भीड़ इकट्ठी हो गई एक आदमी भीड़ में खड़ा था उसने कहा ठहरो तुम उसे मार डालोगे मैं उसे जानता हूँ वह एक मछली मार है और मछलियाँ बेचने का काम करता है मैं भी पहले वही काम करता था वो केवल एक ही गंध जानता है वो मछलियों की सुगंध उसकी टोकरी कहाँ है पास ही भीड़ में उसकी टोकरी पड़ी थी उस आदमी ने उस टोकरी पर थोड़े से जिसकी मछलियाँ वो बेच आया था टोकरी पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उस आदमी के मुँह पे टोकरी रख दी उसने गहरी सांस ली होश में आ गया और उसने कहा कि वो कौन है जिसने ये सुगंध मेरे पास लाई ये तो मुझे मार डालते ये लोग मेरी जान लिए ले रहे थे सूर्य निकलता है किसी के लिए नहीं सूर्य तो सिर्फ निकलता है निष्पक्ष स्वर्ग का नियम निष्पक्ष मगर तुम अपनी आंखें बंद किए खड़े रह सकते हो तो सूर्य तुम्हारी आंखें जबरदस्ती नहीं खोलेगा जिनकी खुली आंखें वो दर्शन कर लेंगे उनके सिर नमस्कार में झुक जाएंगे जिनकी आंखें बंद हैं वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए लाउस से कहता है स्वर्ग का राज और उसके नियम तो निष्पक्ष लेकिन वो केवल सज्जन का साथ देता है ऐसा नहीं कि वो सज्जन का साथ देता है संत का साथ देता है बल्कि ऐसा कि संत ही समझ पाता है कि उसके साथ कैसे हो जाए पापी तो लड़ता है धार से उल्टा बहता है उल्टा बहने की कोशिश करता है बह तो नहीं सकता हारेगा थकेगा टूटेगा संत धार के साथ जाता है पापी गंगोत्री की तरफ तैरता है लड़ने में उसे मजा है पुण्यात्मा गंगा को हाथ में अपने को छोड़ देता है सागर की तरफ बहने लगता है परमात्मा के साथ होने का ढंग ही तो संतत्व है जिसको वो ढंग आ गया उसके लिए ही फूल खिलते हैं उसके लिए ही चांद तारे चलते हैं उसके लिए सूरज निकलता है उसके लिए जीवन एक धन्यता है अहोभाव है तुम्हारे लिए भी वो सब हो रहा है लेकिन तुम कुछ उल्टे खड़े हो और तुम्हें जो मिलता है तुम उसके प्रति भी धन्यवाद नहीं देते इसलिए और जो मिल सकता था उससे वंचित रह जाते मैंने सुना एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था उसने अपने गाँव के सब गरीब लोगों के लिए भिकमंगों के लिए माहवारी दान बांध दिया था किसी भिकमंगे को दस रुपए मिलते महीने में किसी को बीस रुपए मिलते वो हर एक तारीख को आके अपने पैसे ले जाता वर्षों से ऐसा चल रहा था एक भिकमंगा था जो बहुत ही गरीब था और जिसका बड़ा परिवार था उसे पचास रुपये महीने मिलते थे वो हर एक तारीख को आके अपने रुपये लेके जाता था एक तारीख आई वो रुपये लेने आया बूढ़ा भिकारी लेकिन धनी के मैनेजर ने कहा कि भाई थोड़ा हेर फेर हुआ है पचास रुपये की जगह सिर्फ पच्चीस रुपये अब से तुम्हें मिलेंगे वो भिखारी बहुत नाराज हो गए उसने कहा क्या मतलब सदा से मुझे पचास मिलते रहे और बिना पचास लिए मैं यहां से ना हटूंगा क्या कारण है पच्चीस देने का मैनेजर ने कहा कि जिनकी तरफ से तुम्हें रुपए मिलते हैं उनकी लड़की का विवाह है और उस विवाह में बहुत खर्च होगा और ये कोई साधारण विवाह नहीं उनकी एक ही लड़की है करोड़ों का खर्च इसलिए अभी संपत्ति की थोड़ी असुविधा है पच्चीस ही मिलेंगे उस भिकारी ने जोर से टेबल पीटी है उसने कहा इसका क्या मतलब तुमने मुझे क्या समझाया मैं कोई बिरला हूँ मेरे पैसे काटकर अपनी लड़की की शादी अगर अपनी लड़की की शादी में लुटाना है तो अपने पैसे लौटाओ। कई सालों से उसे 50 रुपए मिल रहे हैं वो आदि हो गया है अधिकारी हो गया है वो उनको अपने मान रहा है उसमें से 25 काटने पे उसको विरोध है तुम्हें जो मिला है जीवन में उसे तुम अपना मान रहे हो उसमें से कटेगा तो तुम विरोध तो करोगे लेकिन उसके लिए तुमने धन्यवाद कभी नहीं दिया है इस भिखारी ने कभी धन्यवाद नहीं दिया उस अमीर को आके कि तू पचास रुपए महीने हमें देता है इसके लिए धन्यवाद लेकिन जब कटा तो विरोध जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत सुख के लिए कोई धन्यवाद नहीं है दुख के लिए बड़ी शिकायत तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देने मंदिर गए हो दुख की शिकायत लेके ही गए जब भी गए हो जब भी तुमने परमात्मा को पुकारा है तो कोई दुख कोई पीड़ा कोई शिकायत तुमने कभी उसे धन्यवाद देने के लिए भी पुकारा है जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो और इस कारण ही तुम्हें जो और मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है निश्चित ही परमात्मा का नियम तो निष्पक्ष है लेकिन तुम ना समझ जो तुम्हें मिल सकता है जो तुम्हें मिलने का पूरा अधिकार है वो भी तुम गमा रहे हो लेकिन वो तुम अपने कारण गमा रहे हो उसका जुम्मा परमात्मा पे नहीं है परमात्मा निष्पक्ष है वो केवल सज्जन का साथ देता है सज्जन का साथ परमात्मा नहीं देता वो तो चल रहा है सज्जन उसके साथ हो लेता है दुर्जन उसके विपरीत हो जाता है। दुर्जन हमेशा विपरीत चलने में रस पाता है क्योंकि वहीं लड़ाई और कलह और वहीं अहंकार का पोषण सज्जन सदा झुकने में समर्पण में रस पाता है क्योंकि वहीं असली अहोभाव है वहीं जीवन का संगीत और नृत्य और फूल वहीं जीवन का स्वर्ग और जीवन की परम धन्यता है वहीं आत्यंतिक अर्थों में जिसको महावीर बुद्ध ने निर्वाण कहा है उस निर्वाण की परम शांति उस निर्वाण का महासुख आज इतना है